अमृत में भागवत कथा का पान हम कर रहे हैं जिसे शिखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं जिसे सात दिनों के भीतर मृत्यु उठा ले जाएगी और हमने इसके क्षणों का पान किया है भगवान वासुदेव की कृष्ण की लीला कथाओं में है जिसमें हमने उनकी लीलाओं की अमृतपान किया और महारास रहस्य लीलाओं के रहस्य गुजारा है गुरुकृत शिक्षा में इन्हीं ऐतिहासिक घटनाक्रम को आध्यात्मिक स्वरूप देकर प्रत्येक छात्र को उसके जीवन का संपूर्ण दर्शन कराने की शिक्षा को सरस सरल ग्राह अमृत बनाने की जो विधा थी वे ही रहस्य लीलाएं और से कथाएं थी शिक्षा दो प्रकार की दो प्रकार से छात्र तक पहुंचाई जा सकती है एक थोपी हुई और एक स्वीकार है। स्वीकार्य तो ऋग्वेद के आरंभ में ही हमें मधुचंदा ऋषि ने सचेत किया कि थोपा हुआ ज्ञान आदेशित किया हुआ ज्ञान जिसे छात्र स्वयं आत्मसात नहीं करता वरम उस पर थोपा जाता है वो ज्ञान उड़े हुए कपड़े की भांति होता है वो तरी की भांति है जो आप चादर कंधे पे रखते हैं थोपा हुआ ज्ञान उड़े हुए वस्त्र की भांति होता है जबकि सहज सरसता से अर्जित किया हुआ ज्ञान शरीर के अंगों की भांति होता है भुजाओं की भांति होता है दोनों शिक्षाओं का ये भेद है आधुनिक शिक्षा में ज्ञान की सरसता का सर्वथा अभाव है भजन भले हम सरस्वती के गाएं, लेकिन शिक्षा की देवी नीरस्वती है बच्चों से पूछ देखो और वो ज्ञान जैसे बच्चा स्वयं पर ज्ञान नहीं करता उत्सुकता और उत्कंठा से वो कभी भी उसके जीवन में उसके जीवन का अंग नहीं बन सकता उसे अमृत नहीं दे सकता तो ज्ञान सरस सरल और ग्राह्य हो उसी के लिए रहस्य लीलाओं के इन्हें खाली मनोरंजन की कथाएं या अपने झूठे दम्ब तथा कथित भक्ति का रस मत बना बैठना यह संपूर्ण जीवन है इसमें हमारा वैदिक कालीन शिक्षा आत्र के संपूर्ण जीवन को और जब जीवन में कहूं तो पड़ाव है आवागमन सहित कल वो क्या था और कल वो क्या होगा इस संपूर्ण उसके जीवन को उसके जीवन वैभव को शिक्षा के सूत्र बनाती है ना कि खाली कैरियर को कि तो धंधा क्या करेगा इसलिए सारे बृहदखंड में जो भी गुरुकुल हैं वो लीला कथाओं के द्वारा जीवन के गंभीर सूत्रों को सरल सरस ग्राह्य बनाकर बालक की कोमल मानसिकता के पास लाते हैं और वो अपने मन के खाली घरे को इस अमृत ज्ञान से भर लेता है तो विषया शक्ति लोभ लालच ये उसके जीवन में कभी प्रवेश नहीं पाते हैं। आज शिक्षा का उद्देश्य लोभ लालच ही है तो बालक इससे बच कैसे सकता है और जिसने बालपन के मन के घड़े को ही लोभ लालच कपट झूठ से भर रखा है अब उसे भक्ति का रस कैसे मिल सकता है कहा कि जब तक भाव नहीं है भक्ति नहीं है भाव के बिना कोई भक्ति नहीं होती और भक्ति का भाव आसक्ति कभी स्वीकारता ही नहीं ये तुम कहो कि हम दोनों पे चल लेंगे तो यह अपने साथ किया गया सबसे घटिया घृणित विश्वासघात है हाँ। क्योंकि दो एक साथ कदापि नहीं जिए जा सकते आप झूठ बोल रहे हैं दोनों संगसंग नहीं जिए जा सकते क्योंकि दोनों एक दूसरे का विलोम है विपरीत है करके पूरक तो हो सकते हैं लेकिन दोनों एक साथ ये जाए ये असंभव है उसी को हमने पूर्व की कथाओं में पढ़ा जो महाराज परीक्षित को शुद्धि बता रहे हैं कि अनासक्त भाव से जीना और आसक्त भाव से जीना ये दो भाव है आसक्त भाव विष्यांत जगत है और अनाशक भाव भक्त जगत है और इसे अच्छे से समझना चाहिए और कहा कि राजन कोई भी व्यक्ति आशक्त और अनाशक इन दोनों के बिना नहीं रह सकता दोनों के बिना दोनों आपके पास है इन दोनों को ना तो कोई मार सकता है ना कोई मिटा सकता है ये दिन और रात की भांति प्रत्येक व्यक्ति के साथ रहते हैं भगवान ने गीता में भी यही कहा कि यह निशा सर्वभूतान तस्यां जागृति संयम ये दोनों भाव हैं एक दिन का भाव है एक रात का भाव है कि या निशा सर्वभूत आना कि जो संपूर्ण भूत प्राणियों की रात्रि है जागृति संयमी संयमी तो जागता उसका दिन ही और दूसरी संपूर्ण भूत प्राणी दिल समझते हैं संयमी हो जाता है तो ये दोनों भाव है यदि मेरा ईश्वर के प्रति आसक्त भाव है मैं उनको अतिशय प्यार कर रहा हूं मैं पूरी तरह से उनके प्रति आसक्त हो गया हूं मेरा रोम रोम संपूर्ण प्रगाड़ता से आत्मा गोविंद में जा बसा है मेरा तो अनाशक भाव सहज ही वाहि जगत के लिए हो जाएगा सबसे मिलता हुआ भी सबसे के प्रति उनकी सेवा करता हुआ भी सबसे के प्रति अनन्न्य भाव रखता हुआ भी वे होगा। इसी को गीता का स्थिति प्रज्ञ दर्शन कहा गया है और यदि मेरा आसक्त भाव मैं और मेरों में मेरे घरों विचार में है तो तुम लाख माला थे जब आसक्त भाव विशांत जगत में है तो ईश्वर के प्रति सदा अनासक्त विरक्त रहेगा माला फिर रहे गुग लोग के लिए मतलब क्या है इनसे दोनों इन दोनों की एप्लीकेशन ही साधना है प्रॉपर उसे सीखना ही ज्ञान है और हम उसी भी सीखना चाहते हैं हम खाली तमगे पहन लेना चाहते हैं कि हमने इतनी मालाएं फेरी हैं हमने इतने जपकर डाले हैं इतने हवन ये हमारी दादर भक्ति जो है वही हमारे लिए सब कुछ है समझने की जरूरत है तो ऐसा नहीं है कि यहां पर हम जगत की लीला कृष्ण लीलाओं में देख रहे हैं जहां कोई नहीं होता वहां वो होता है बस वही होता है ये भाव है लीला कथाओं का और हमने बड़े अच्छे से इस लीला को पिछले दो तीन परिवारों में लिया है कि राधे सबको लेके नहीं है कृष्ण तो गुरुकुल में तो ने है नर्मदा की तट पर शादी बनी ऋषि के आश्रम में और राधे सबको वृंदावन में यमुना के तट पर लाई है और कह रही है कि आज महारास होगा तो नंदी कहते हैं राधे तुमने बुलाया हम हाँ आ गए लेकिन हम तो सभी जानते हैं ना, वो तो गुरु को पढ़ने गया है उसने कहा गुरु गोपुर बताओ क्या कृष्ण चले गए तुम में से सबने कहा नहीं राधे वो मेरे पास है हमने उन्हें कभी जाने नहीं दिया। दियात्य जगत में आना जाना होता है भक्त जगत में मिलना और कुछ होता है भक्त जगत तो सदा मिला मिला ही जिया जाता है कल तो नहीं भुण भुण भुण है वो तो मेरी रोड में है मेरी सांसों में दिल्कों में बसे अलग हो ही नहीं सकते मुक्ति भी शरीर को अलग करेगी उसको नहीं क्योंकि तो मृत्यु की सीमा के परे हम और वो जुड़े हैं तुम अलग कैसे हो सकते है? हमें उसे कौन छुड़ा सकता है काल भी जो प्रकृति का अंश है ये शरीर है ही तो ले सकता है लेकिन जीव तो आत्मा के साथ ही जाएगा जो जन्म हो जो योनी हो क्योंकि तो आत्मा के बिना सुंदर ही नहीं तो जीव आत्मा का संग छोड़ दे तो प्रीतावस्था ही तो होगी उसकी इसीलिए मरते ही तेरे ही मनाते हैं और कपाल के लिए जो लड़का करता है उसकी देविया आप प्रेत बन के वास करते हैं आत्मा का साथ जो छोड़ दिया था तुमने आ बन के जिये थे माराया पीरी थी तो क्या हुआ क्या तू तो गोविंद का होके जिया क्या तू ने उसकी रूपरस माधुरी का हर सांस हर क्षण प्रण किया कि नारायण ये तो लीला है ये जगत तो लीला है एक नाटक है जीते तो हमें सिर्फ पात्रता के लिए आता है कपड़े तू पहनाता जन्म तू देता भस्मी से अन कपड़ा तू बुनता मैं माँ को आता मैं पिता को तू तो ही है तो इस जगत में मेरा नाटक में ही तो संबंध है जगत से जैसे मंच पर पात्रों का नीला यथा पात्र यथा अभिनय करना है लेकिन तेरे कारण ये पात्रता है तेरे कारण ये जीवन के क्षण है इसे हम कैसे भूल सकते हैं और यदि हम तुझे भूल गए तो ये पात्रता भी तो नैली हो जाएगी मैं इस जगत के साथ भी तो धुरुधर बेईमान हो जाऊंगा मेरी पात्रता बहुत गंदी हो जाएगी तो हम तुम्हें कैसे बुला सकते हैं हम तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं और जब तक ईश्वर मरा नहीं तुम झूठ में विषय में कपट में ईर्षा और द्वेश में गए कैसे थे तुमने झूठ बोलने का मन क्यों बनाया था तुमने दूसरों को नीचा दिखाने के विचार तुम्हारे मन में आए कहां से थे यदि वे ईश्वर तुम्हारी यादों में मरा नहीं था तो तुमने ये कुकर्म किए कैसे थे बोलो ये झूठी सर्टिफिकेट लगाना बंद कर दो ये ऐंठना बंद करो भीषण प्रायश्चित की योनियों में ले जाएंगे ये दंभ तुम्हारे दो डालो मेरे और अतिशय विनम्र हो जाओ यदि उसे पाना है तो वो अतिशय कोमल भाव है मन को कोमल बनाओ दंभ हटाओ निशांतता जीने वाले फिर भक्ति नहीं जी सकते ये अधिकारी ही नहीं रहते भक्ति के तो गोप जी कहती हैं हमने उन्हें कभी जाने नहीं दिया हा वो जब लाला बाहर से डूब हुए तो राधे वन से और करीब हो गए क्योंकि हमारे बेहतर हो गए एस बिकम क्लोजेस्ट टू अर्स हम जाने कैसे देंगे उसको उसी में डूबी हुई इस जगत को का लीला जगत जानती हुई सब में उसी का भाव रखती हुई जी रहे हैं नंद कह रहे हैं कि लाला वहां पढ़ने गए हैं तो वो तो नहींती है ना आती ना आती है एक रूप उनका पढ़ने गया होगा संपूर्ण तो वह हमने बैठे बस जुड़े जुड़े सा मिले मिले सा एक सुखद भाव है जिसका नाम भक्ति है उसी में डूब के चिया जाता है हर सांस प्रत्येक क्षण एक क्षण भी चूकता नहीं है तो कहा जब वो पास है हमारे तो आज ये पूर्णिमा की रात तो सब उससे महारास करेंगे इस रहस्य को जानेंगे उसी के साथ और वो उसी के साथ ये पूरी हम भरपूर जियेगे और वो जी जितनी वो भी उतनी को लगा कि वो उसकी गोद में है यशोदा जी अपने मन के झूले में पालने में झुलाती रही रात भर और गोपियों उसे सजाती रही और सजती रही उसके साथ नाचती रही रात भर और हम तो एक क्षण न झूम पाए साथ उसके हम झूमे चिंता देवी की गोल में ये इच्छाओं की डोरिया थी विषयों के पालने थे अतृप्तियां खींचती थी इस डोरी को और विशालता के झूले में झूलते रहे हम दिन भर और रात भर और कहा कि हम भक्ति मार की भक्ति मनोविज्ञान का मानसिकता का वो सर्वोच्च शिखर है वो भाव है तो सारे अभाव को मिला देता है और एक अतिशय अद्भुत उसकी होने का भाव रोमांच और रस देता है बड़ी परिपक्व मानसिकता का स्तर है बहुत मानसिकता तुम तो विशांतता की तरफ भागती है अपनी जब भी सुबह तो उन्होंने कहा सुनो रात जो हमने जी है सिर्फ एक चांद का ही तो रोशनी थी और उस हल्की सी चंदा की रोशनी में भी हमने कृष्ण को पाया है तो क्या सूरज की इस जगमन में हम उसे देखना पड़ेगी तो मैंने कहा राधे हम समझ गए भी हमारा था वो दिन में हम कैसे खो सकती हैं तो कहा हर सांस हर क्षण उसमें डूबी जीना यही भक्ति है और हमने उस अमृत को पाया है हमने इस कथा को विस्तार से सुना है और भावना से ग्रहण किया है और कहा कि भाव ही गुरु होता है ना तो तेरा कोई गुरु है और ना ही तू तो किसी का चेला है अज्ञानी जन गुरु बनकर के ऐठ जाते हैं क्योंकि गुरु कौन है भाव उसका और जैसे भाव हटा गुरुडम खत्म हो गया वो गुरु नहीं मानता भाव प्रधान जन्म है भाव प्रधान जीवन है भाव प्रधान भक्ति है और भाव प्रधान संबंध होते हैं और जिसने भाव गमाए हैं उसने सर्वस्व खोया और भाव ही मुझे भाव से पार कराता है और भावर भाव ही मुझे भाव में अनंत कोटि जन्मों में भटका है, अपने अपने भाव साधो यही साधना है और गोपियों ने परो देश पाया है और वो दूसरी तरफ गुरुकुल में भगवान श्री कृष्ण शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं प्रभु नर लीला कर रहे हैं तो जब नर लीला कर रहे हैं तो भगवान दम्भ नहीं कर रहे हैं कर रहे हैं क्या हा? सुदामा को भी उन्होंने लीला दिखा दी है पिछले रविवार को पानी में डुबाकर कर नहाते समय और जब उन्होंने कहा कि कृष्ण ये लीला क्या थी तो पूछा कौन सी लीला तो बोले कुछ नहीं सुदामा सोच रहे हम ही गोता खा गए थे भगवान लीला भी कर रहे हैं तो बड़ी सहजता से क्योंकि विनम्रता ईश्वर के लिए भी इतनी ही आवश्यक है जितनी तुम्हारे लिए और आज चार बना बना करके कोई भगवान बना बैठा है तो कोई आसमान को छू रहा है अरे दम्भ तो रावण के हैं राम की राह में श्री राम तो अतिशय विनम्र है उन्हें दम्भ तो छू भी नहीं जाता है और तुम हर एक में अपनी चौधराहट जमाना चाहते हो तो रावण की राह जाते हो या राम की कर रहे हो और ये भाव तुम्हारे तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे इसीलिए भक्ति तुम्हारी कोई मंजिल नहीं पाती है क्योंकि भाव नहीं है मैं सहजता से पूछता हूं भक्त से कि भाई तुम ये सब क्यों कर रहे हो पूजा पाठ जब का बोले भगवान को रिझाने के लिए अब देखा भगवान रिझ गए तेरे पे तो इसमें तुझे क्या मिल जाएगा घने लगी वाह ये तो बहुत अच्छी बात है मैंने भगवान को रिझा लिया तेरे पे ऐसा क्या है जो भगवान का दिया हुआ नहीं है जिससे तो भगवान को रिजा लेगा और अगर तूने भगवान को रिझा भी लिया अब भगवान रीझ भी गए दे रहे थे तो तेरा क्या कल्याण है इसमें मुझे ये तो बता, कहने मैं समझा नहीं मैंने कहा उदाहरण देता हूं भाई गांव का एक लड़का जब किसी फिल्मी हीरो पर रीछ जाता है तो उसका डुप्लीकेट बन जाता है कपड़े वपड़े भी पहनने लगता है बाल भी वैसे ही बना लेता है डायलॉग भी कुछ बोलने लगता है चाल में भी उसकी फर्क आ जाता है ठीक है तो अगर वो लड़का उस हीरो का डुप्लीकेट हो गया तो हीरो पर क्या असर हुआ हा? तो अगर तूने भगवान को ले जा लिया तुझने तो तेरा कल्याण कहां ये बता दो क्या होगा अरे भगवान तेरे डुप्लीकेट ही तो है अरे तो तू एक धरती पे क्या काफी नहीं था तो भगवान को भी वही बनना पड़े बताओ मुझे कहने लगे तो फिर मैंने कहा तू प्रभु को रिझाने के बजाय अरे जो तुम्हें उस पर रिज जाए तो डुप्लीकेट होगा तेरा अतिशय कल्याण होगा और धरती भी सुखी हो जाएगी तुझसे और उम्र सारी नाच नाच के गा-गा के मटक के मालाएं घुमा के तुम तो किसे भी जाते रहे हो जिन्हें रीझना था वो रिझना रहे थे क्या बात है उम्र सारी भक्ति कर रहे थे नाटक कर रहे थे इतनी सी बात नहीं समझ पाए तुम जरा सी बात और उमनसारी गांव दी कि प्रभु रिझाए नहीं जाते उनके स्वयं रिझाया जा जाता है रिझाती नहीं है वे स्वयं रिश्ती है अहम भगवान को रिझाते बहुत बढ़िया बात व्यक्ति करते हैं चैतन में रात बनी है और एक एक क्षण अद्भुत सुख का रहा है तो इतना बड़ा सूरज उनका स्वरूप ही आकाश में खड़ा है तुम्हें तो जाने मत देना इस दिन को भी उसकी भाव नहीं रखना एक क्षण भी भाव से हीन जाने मत देना ये भक्ति जो सच्चे भक्त होते हैं वे ईश्वर तो क्या किसी को भी नहीं रह जाते क्योंकि उनको हर वो तो प्रभु की शोभा में स्वयं हुए हैं उसी को लगे अब किसे होश कहा है सोच कहा है जब जब ये उल्टी सोच रहे, समझ देना कि भक्ति की राह से बाहर निकल आए और जीवन के लिए क्षण तुम्हारे व्यर्थ हो गए हैं बर्बाद हो गए हैं। ले जाने नहीं लेजाना है उसको और आज जितना दुर्व्यवहार तुम उसके साथ कर रहे हो कल फिर अगर कोई जन्म होगा तो उसी के द्वारा वही लाएगा इसे भी मत भूलना वो नहीं चाहेगा तो कोई जन्म नहीं हो प्रेत योनियों में पिशाच योनियों में भटकते रहोगे फिर तुम्हारा कोई उतार नहीं होगा कहा उन्हें जाने मत देना उन्हीं सम्मोहित रहना जिससे तुमने किसी और को सम्मोहित किसी भाव को रिझाने की जरूरत ही ना पड़े जब हम हम ही नहीं है तो हम रिझाएंगे किसको ये भाव रखना सुदामा कृष्ण के साथ है गुरुकुल पुर में इतने समीप है और नाम क्या है सुदामा सुमाने दिव्य अलौकिक और दाम माने ज्योति सुदामा इतनी दिव्य ज्योतियों भी उनमें हैं लेकिन भाव नहीं है तो कृष्ण को वो खाली एक सखा जानते हैं मित्र जानते हैं देख के भी नहीं देख पाते हैं और ईश्वर तो जीव मात्र में बैठा है हमें कहां देख पाते हैं ये फलाना है ये वो है ये ऊंच है ये नीच है ये मेरे अपने हैं वो पराए हैं हम भी सुधामों की तरह अगर वो आत्मा होकर सर में बैठा है ये भाव कहां बना पाए थे ये सारी लीलाएं हमारी कथाएं ये आईने हैं हमको हमारा चेहरा दिखाने के एंड दे आर पार्ट ऑफ एजुकेशन इन गुरुकुल गुरुकुल शिक्षा की अंग है थोथा ज्ञान सर्वनाश का कारण होता है क्योंकि जो अपने को अब ना जान पाया क्या कुत्ता बिल्ली किस योनि में जाके कब जानेगा अपने और गुरु गुरुकुल शिक्षा प्रभावी है कि वो पहले जाने कि वो कौन है वो जाने कि जीवन क्या है एक योनि कोई जीवन नहीं होती ये तो एक यात्री का क्षणिक पड़ाव है सौ वर्ष जिंदगी के स्पेस में एक सेकंड भी तो नहीं है एक क्षण भी नहीं है यात्रा यहां आई है सांस हुई है काफिला यहां रुका है कल की भोर होगी सूरज की पहली किरण से पहले ये यात्रा इस स्थान से बाहर ये कभी तो पड़ाव से यात्री का परिचय नहीं होता है यात्रा से ही यात्री का परिचय होता है कहां का बटोई है जाना किधर है और हम हैं कि पड़ाव की पहचान से भी उतरकर पहचान बनाए बैठे हैं कि हम तो फलाने घर के मालिक हैं फलाने के पति हैं अथवा पत्नी है फलाने नौकरी पर फलाने अक्सर है अन्यथा हमारा परिचय ही नहीं है कोई परिचय नहीं है हमारा बेपरिचय के लोग हैं बेचारे कहीं कहीं भीख मांग के परिचय ले आते हैं आज नहीं जानते हैं कि वे कौन है उनका है पर हम उन्हें पहचान नहीं पाते क्या बात है जंगल में लकड़ियां भी गए सुदामा तो गुरु माता ने चने दे दिए थे सुदामा ने रट लिया बरसात होने लगी एक पेड़ पे कृष्ण बैठे दूसरे पे सुदामा और सुदामा ने चने निकाले खाने शुरू कर दिए तो कृष्ण का सुदामा लगता है तुम चने खा रहे हो मेरे हिस्से के बीच कहने लगे नहीं वो तो रास्ते में गिर गए थे ना ये तो मेरे दांत बज रहे हैं बोले अच्छा सर्दी से बज रहे हूँ बोले और फिर तमाम उम्र दांत बजते ही रहे सुदामा के और यू बजते रहते हैं दात हमारे जरा सोचो कुत्ता बिल्ली चिड़िया किसी को अभाव नहीं है सचराचा में यदि कोई धरती पर अभावग्रस्त है तो खाली तो हो सुदामा की तरह दांत तुम्हारे बजते ही रहते हैं ये नहीं है जो नहीं है और सिर्फ भूख जीते हो भूख अतृतिया जीते हो अभाव जीते हो तुम तो। करोड़पति हो तो भी अभाव्रास्त हो अरब पति हो तो भी चिंता और अभाव में मरे जा रहे हो निर्भनतम जीवन है तुम्हारा कुत्ते का भी ये जीवन नहीं है जो तुम्हारा है क्योंकि तुम भी तो सुदामा की कर रहे हो सब जानते हुए भी सत्संग करते हुए भी सद का पाठ करते हुए भी दाँत बजते रहते हैं तुम्हारे हाय अभी ये नहीं है अब लड़के के साथ ये नहीं है अब बहू के साथ ये नहीं है बेटी का हुआ ये नहीं है और अब ये नहीं है रहती है कोई ना कोई अभाव ऐसा जरूर बना रहता है जो हमारी उम्र को खाया करता है और भक्ति रस गुमाया करता है हमारा कुत्ते को चिंता ही नहीं है चिड़ियों को नहीं है लेकिन तुम्हारी भक्ति की कितनी तारीफ करो कि हर सांस तुमने अभाव में ची है चिंता में ची है वो भक्ति तुम्हारी कहा है वो व्यक्ति कुमारी कितनी मोटी पट्टियां आंखों को तो डांट लेती है हम लोग गो फुल बालक सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान को भी पढ़ते हैं शिल्प है कला है वाणिज्य है जो छात्र जिस दिशा में जाना चाहे पूजा पाठ कर्म कांड भी है का रास्ता भी है और गुरुकुल शिक्षा का उद्देश्य है उसको उसकी शुद्रत् से अलग करना जनमना जाए थे शूत्र जनसी प्रत्येक बालक शूद होता है और वो शिक्षा जो उसके जीवन की शुदत्व को ना उतार पाई वो शिक्षा नहीं है वो जीवन का मनुष्य जीवनी का सबसे बड़ा कलंक और अभिशाप है उस अभिशाप को ही अब सारे दुनिया की संस्कृतियां जी रही हैं मनुष्य मात्र जी रहा है और हम हैं कि जानना नहीं चाहते शूद्रत्व का परित्याग करना था जब यज्ञ उपीत किया था उससे पहले शूद्र था वो 11 वर्ष की आयु तक और उसे ब्रह्मचारी में ब्रह्म माने आत्मा आत्मा के आचरण में ग्रहण किया था गुरुकुल में अगर एक इंद्रियों की दमन करने वाला ही ब्रह्मचारी है जो आज की नई परिभाषा है तो वो सारे वो जो ताली बजाते हैं नपुंसक आपके घरों में लड़का हो तो भोलक लेके पैसे मांगने आते हैं तो वो सारे क्या कहलाएंगे वो की जगह बोलते हैं इंजीनियर क्या कहेंगे ब्रह्मचारी शब्दों की आत्मा में जीने वाला आत्मगत आचरण करने वाला ब्रह्म में रहने वाला ही ब्रह्मचारी होता है इसे समझना चाहिए कहना चाहिए और गुरुकुल ने तुम्हें ब्रह्मचर्य व्रति बनाया था आत्मा में डूबकर आत्मा की होकर आत्मा में खोकर ही जीना है जगह एक नाट्यशाला है मंच पे राम का अभिनय है राम के संवाद बोलूंगा दशरथ बना हूं दशरथ बन के जीऊंगा अभिनय की ईमानदारी कभी नहीं घूंगा वो तभी नहीं घूंगा जब याद रहेगा कि मैं एक्टर हूं जब याद ये भूल करके मैं कहूंगा कि मैं बुधाता हूं तो डायरेक्टर भी चिल्लाता रहे मैं सारे डायलॉग बदल ना दूंगा देखो कैसे कि कई ने कहा राम से कि मैंने दो बार मांगे थे दशरथ जी से वही मैंने अब मांग लिए हैं कि तुम्हें चौदह साल का वनवास और मेरे बेटे भरत को गदी और वो वो लड़का अभिनय कर रहा था राम का वो भूल गया है कि वो राम है बोला तेरी हिम्मत कैसे हुई है? होती कौन है मुझे चौदह साल का बनवास देने वाली नाम जी श्याम जी भूल गए थे कम से कम एक ईमानदार अभिनय ही कर पा नहीं कहना तू होती कौन है ये गणासा देखा है ना तो मुकदमा करके भी अपना हिस्सा ले लूंगा तेरे से यही तो कहोगे तुम और सुबह से शाम तक तुम सब कर क्या रहे हो बताओ क्या तुम इस जगत नाट्यशाला को ईमानदारी से जी रहे हो और कर क्या रहे हो अगर लोग पात्र मूर्खता कर दे तो खींची खींची खी, खींची खी, हो जाएगी अरे कभी अपने पेगी तुम्हें अपनी मूर्खताओं का भी भान होगा क्यों तुम भी तो लीला के पात्र थे तुमने क्या किया है किस लीला में तुमने अपनी पात्रता के साथ ईमानदारी बरती है पूछ तो झांक की तो देख ले हम सब अपने अपने भी क्या सर कट के अलग हो जाए और धड़ अलग रहे तो क्या ये दोनों जी सकते हैं और तुम ऐसे ही जिये हो सर तो राम जी की भक्ति में और धर्मांगण बना हुआ क्या बात ये कौन सी जिंदगी है हमारी यह कैसी जी है ये, ये भक्ति तुमने तो किसी सदग्रंथ ने नहीं पढ़ाई है तो कहीं किसी ग्रंथ में लीला में दिखा नहीं है कि तो हम कौन सी लीला कर रहे हैं तो बिल्कुल शिक्षा का उद्देश्य है कि उसे पात्रता दो उसके का विनाश करो और उसे ब्रह्मचर्य व्रती बनाओ अन्यथा ये ग्रस्थ के योग्य भी नहीं है खाली एक डिग्री एक नौकरी पकड़ के शादी कर लेना का ये नहीं है ग्रस्त हो जाना वो प्रेत और पिशाच की ही ग्रस्ती होगी और क्या हर घर में जी नहीं रहे हो ऐसे ही तुम सब लोग क्योंकि ग्रह होने के लिए एक बहुत उच्च परमोच परिपक्व मानसिकता की जरूरत है वो तो तुम है नहीं आज की शिक्षा में कालीर सा साहब कह रहे थे गांव का बूढ़ा कह रहा था बाबा हम सुने शास्त्र में लिखा है कि मने की उम्र 125 वर्ष होती थी मैंने कहा लिखा तो है बोले जरूर मेरिया आज आने से ही साढ़े बासठ बरस रहेगी क्योंकि आधी उम्र तो तुमने लड़ते न खा ली बाकी बचा क्या? उस बूढ़े की अपने यहां पर बुरा आपकी क्या है इससे कुछ हटके हैं क्या क्या आज आपके पास सब कुछ है वो सब रखा रहता है और आप सिर्फ उबर खा के चले जाते तो फिर बटोरा खाएता है इसे वैसी वर्षा में कोई किसी एक पक्ष की बात देख नहीं आज क्या हो गया हमको हम तो एक सौ बरस में से 25 बरस निकाल दो शेष 25 बरस संन्यास के भी निकाल दो बाकी 75 बरस हमारे पास थे एक दूसरे को सुखद जीवन जीने के और हम तो दुखद गृहस्थी जी आए और उम्र साथ में खाया है उतने दिन भी नहीं जी पाए एक बटा दो हो गए दो जुड़े और आगे रह गए क्या बात है ये गृहस्थी है तुम्हारी दो जुड़े और दो ही आगे रह गए यह गणित नहीं समझ में आया अभी दो से दो बटा हो तो शून्य हो जाए दो में दो जोड़ो तो चार हो जाए हो जाए ये आपकी लीला है और आज ऐसे ही तो जी रहे हैं दुख के उम्र घटा दो बाकी कितनी उम्र है जो तुम सुख से जियो और जो सुख से जियो उम्र सिर्फ वही है और वो शायद तुम्हारे पास बासठ बरस भी नहीं है गुरु को शिक्षा में उसे जहां भौतिक जीवन की पात्रता हम प्रदान करते हैं राजा होकर प्रजा होकर वैद्य होकर सेनापति होकर कैसे जिए लेकिन रहिए ब्रह्मचर्य अर्थात आत्मवती ग्रहस्थ भी हो तो भी आत्मा को ही सम्मुख रखे तो वह सब कुछ सुखपूर्वक जी जाएगा यह गुरुकुल शिक्षा की प्रधानता है और इसीलिए सारी लीला कथाएं और वेद क्योंकि जब तक गुरुकुल में परिपक्व नहीं होगा वो ग्रहस्थ धर्म के योग्य नहीं होगा और भगवान बीवी भी बस सारी लीलाओं को ग्रहण करते हैं और हा हा कैसे करते हैं आज के विचार ले लेते हैं साथ में हाँ कह रखना चाहे कि हमारी पिछले विचार से लेते हैं इम ये वरों श्रुधी इमम इस प्रकार वरों अर्थात क्षीर सागर के स्वामी अर्थात आत्मा इस देश क्षीर सागर के भी अधिपति गढ़गढ़वासी आत्मा परमेश्वर श्रुधि वेदों को धारण करने वाले ऐसे परमेश्वर में त्या, अपने आप को नित्य हवन कर अपने यहां पूर्वी में समाता रहे उनके रूप में बसा रहे उनके रोमांच में बसा रहे उन्हें सब कुछ सर्वस्व मानता हुआ चाम और निरंतर उन्होंने विलय करता हुआ मन का विचारों का इच्छाओं का उन्हीं से अद्वैत करता हुआ हाँ तो सू हाँ। उनमें वास करता हुआ उन्हें अपने आप को मिटाता हुआ उन्हें अपने आप को अर्पित करता हुआ उसी की ज्योति में जग म जाता हुआ आचा के ज्योतिर्मय जीवन के हर क्षण को जीए तू तो भक्ति भक्ति है तो ज्ञान ज्ञान है तभी वैराग्य भी है आज के दिशा में कह रहे हैं कि विश्व मेधीर ओवा तो विश्व मेधीर देव गमश राजसी सामने सा सामनी प्रतिश्रुधि है ना एक बार मैं नारायण के प्रति कहता हूं ऋचा में ऋचा सूत्रात्मक भाषा है और दूसरी बार वो ऋचा मेरे प्रति होती है कहा पूर्ण विश्व संपूर्ण सचराचर को जीवित करने वाले मेधा से बुद्धि से वरद करने वाले देवेश आप ही जीवंत करने वाले प्रकाश और दिन को लाने वाले गर्माश्च ग के लिए आता है। को राजसी से परिपूर्ण कर देने वाले को वाले को मनुष्य बनाने ऐसी ही ज्योतियों के जिनके तुम स्वामी हो प्रतिश्रुदे संपूर्ण वेद गाते हैं जब हम प्रकाश की बात करते हैं तो हम इस प्रकाश की बात करते हैं और इस ऋषा का जो गहन भावार्थ है वो क्या है तुम तो विश्वास से तो वो जो संपूर्ण सचराचर को प्रकट करने वाले हैं और वो जो तुम्हें मृत्यु से रहित करके जीवन का क्षण देने वाले हैं आज उन्हें अपनी मेधा में बुद्धि में बिठा ले यदि सचमुच भक्त बनना है यदि भक्ति के अमृत को पाना है तो तुम तो विश्वास से देर अरे में है बहुत छोड़ ईशा देश इन सब सत्य ये था कि अपने में संपूर्ण एक क्षणिक ठहराव भरती और तूने रात भी आराम से न बिताई कल सुबह की यात्रा में क्या थका थका, थका चलेगा अरे छोर में ये सब पागलपन इसकी चिंता उसकी चिंता इसकी ईर्षा उसकी देश जो तेरे निमित धर्म है उसे पूरी ईमानदारी से करता हुआ उस मनोरम छवि की गोद में क्यों नमेशा उम्मीदा से समाया रहे बस उसे देखता रहे उसका रोमांच लेता रहे बताए इसमें बुरा क्या है उसमें डोब के जीने में नहीं तो विश्व में चिंता में देश में जिएगा और ये तेरी किसी समस्या के समाधान भी तो नहीं है है क्या चिंता करके दुख करके किसी समस्या का समाधान कर लेते उल्टा मन बुद्धि विचार का भी सर्वनाश कर लेते हो तो चलना फिर इसी में छोड़ ये पासारे पागलपन तो जो करता रहा है जन्म भर अरे अब तो धो अपने तो एक क्षण में उसमें लग जाए तो वो क्षण अमर हो जाता है और उसके साथ तू तो अमर हो जाता है क्या एक क्षण को भी जगा देगा जीवन में कभी अपने ये शांतता को ही बढ़ाता चलेगा बढ़ाता चलेगा तो कहा तुम तो भी स्वास्थ्य में देर चलना आज रोम रोम बुद्धि मेरा वे मेदा मेरा स्वभाव मेरा विचार सब कुछ गोबिंद हो जाए हर सांस बनाए हर धनकन उसी का स्पर्श पाए और लगे की वो रो वो नित छू रहा है झंकृत है वो मुझ में नहीं उसमें क्या बुरा इसमें से मानी विगत शुभ माने मृत्यु तुझे मृत्यु से रहित करने वाला वो हट जाए तो अभी लाश पड़ी होगी कोई जिंदा नहीं होगा तो तुम बीस वर्ष से मे जिसके कारण तुम जीवन से लुप्त हो मृत्यु से रहित हो मैं घेर बुद्धि से गरद हो तुझे न दिन देख न रात देख न जड़त की जीवन जीवित जगत की न जड़ वस्तुओं की किसी की तरफ भी ध्यान न कर राजस ही राजमान्य ज्योतियां उसकी ज्योतियों में ही सिंचता चल कि नारायण ना आप जानो ये कितनी सुंदर विजय है और हाँ सारा हमारे धर्म गुरु भी भूल गए ये विचार नहीं है यह मार्ग है ये राह है कि जब हमने उसके वस्त्र धारण किए हैं तो तुमने इन रिचाओं को जीवन बनाना है न चेरे को और न चंदे सारे गुदीदा आज वो कहते हैं कि वो वेद पढ़ाएंगे मैं पूछता हूं कि वेद कभी जाने भी है वो जो तो राह दिखाते हैं उन्होंने राह देखी भी है से नई धीर अरे छोड़ उस दंग को उस भीड़ कोई को। तू तो सीधा गोविंद में बस वो तुझ बसा है तू तो उसमें बस जा जाश्वास तो से नई धीर बुद्धि में मन में विचार में गोविंद को बसा लेवश बमश जैसी, जो जीवन को देने वाला है जो अंग्रेवों को रोशनी में करने वाला है जो दिव्य ज्योतियों को प्रकाशित करने वाला है बमश्य और जो पत्थर को भी जीवन ज्योतियों से परिपूर्ण कर जीवंत करने वाला है चाहे आप आज बस जाएं उसमें प्रतिश्रुदे वही ज्योति है वही उपलब्धि है वही राह है वही रोशनी है जिसे सारे श्रुदिमाने श्रुतियां वेद सब जिसको उगाते हैं चलना चलना हम उसी की राह चले इसमें बुराई क्या है ये गुरुकुल की शिक्षा है व्यक्ति जब गुरुकुल से बाहर निकलेगा तो वो कैसा होगा जब वो वो गाँव में लौटेगा तो कैसा होगा इस गुरुकुल शिक्षा से परिपक्व होकर के एक परमोच परिपक्व मानसिकता के साथ आज डिग्री याद के निकलता है जीता नहीं है उसको डिग्री नौकरी दिला देती है फिर वो कहीं किनारे किसी टोकरी में वेस्ट पेपर बास्केट में डाल देता है फिर वो नौकरी जीता फिर वो आशक्ति जीता और फिर वो मर जाता है पता नहीं वो आया कैसे पता नहीं वो मर की गया लेकिन गुरुकुल शिक्षा ऐसी कदापि नहीं है गुरुकुल शिक्षा में श्री कृष्ण ने जो गुरुकुल में शिक्षा पाई है वृंदावन पर वृंदावन में यमुना के तट पर श्री राधा के गुरुकुल में गोपाल ने भी शिक्षा दीक्षा पाई है कैसे बसाना है वो विद्ध और ये परमोच शिक्षा है ये सबसे ऊंची शिक्षा है जो गुरुकुल भी नहीं जाते थे वे भी सुशिक्षित ग्राम लीलाओं के माध्यम से हो जाते थे आज तुमने कौन सी डिग्रियां पाई क्या पाया तुमने पशु से नीचे मनुष्य की योनि में तुमने पशु से अधिक पीड़ा अधिक चिंताएं ही पाई हैं। जानवर ने उमर नहीं खाई तुमने अपनी उम्र भी खाई है क्या पाया तुमने समय के साथ बलराम और श्री कृष्ण को वहां वहीं उनको पांच जन शंख की प्राप्ति होती है जब शिक्षा पूरी होती है तो वहां ये गुरु राम की बात बता रहे हैं एक बड़ा समझने वाली बात है दीक्षा जब शिक्षा पा चुके और अब 25 वर्ष की वैठे प्राप्त हो चुके हैं उम्र को हा तो गुरुदेव ने बुलाया कृष्ण बलराम आपकी शिक्षा पूरी हुई सुधामों को भी रहना पड़ेगा क्योंकि वो तीन नहीं हो पाए है नकल मार के भी पास नहीं हो सकते है आजकल तो ये हो जाता है आजकल तो सुना पेरेंट्स बाहर से पर्चे भेजते हैं अपने बेटों के लिए नकल मार है टीचर गार्जियन सब लग जाते हैं क्या शिक्षा है वह भी काम नहीं चल सकता कि कृष्ण बलराम चाहे उसदाम पास हो जाएंगे ऐसा नहीं हो सकता है तो कहा कि उन दोनों की दीक्षा शिक्षा समाप्त हो रही है तो गुरुदेव कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपनी शिष्या तुम्हें लिया था वृत्ति बनाने के लिए आज जब तुम्हारी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई है तो मैं तुमको मुक्त करता हूं तो क्योंकि मैं तुम्हारा निमित गुरु था कृष्ण बलराम गुरु सबका उसका अंतर आत्मा ही होता है और गुरु से हट के शिष्य जिया नहीं करते कभी इसलिए उतने काल तक गुरु बनकर के जितने समय तक, तक तुम मेरे पास थे मैंने तुम्हें उस सत्य गुरु तुम्हारी आत्मा से ब्रह्म से मिलाया है अब आत्मा ही तुम्हारा गुरु है मैं तुम्हें गुरु बंधन से मुक्त करता हूं ये सनातन धर्म की मर्यादा है लेकिन वो जमूराबाद शागिदाद बोल जमूरे बोल वहां से आप भी ले आए उनकी नकल कर ली गुलाम जो ठहरे होंगे, हाँ तो कुछ तो लाते ना उपलब्धि में कहा ना तुम्हें अभी तत्क्षण तो मुक्त करता हूं तो तुम मेरी ओर से गुरुदेव हम जन्म जन्म आपके ऋणी हैं हम आपसे मुक्त कैसे हो सकते हैं कहा वो तुम्हारे विचार हैं मेरी ओर से मुक्त हो तुम और आत्मा ही अब तुम्हारा गुरु है मैंने उस गुरु से तुम्हारा परिचय करा दिया है मिला दिया है ये पंद्रह वर्ष जो तुम्हारी आयु के लिए तुमको इसी में दीक्षित किया है तुम्हारा आदेश तुम्हारा निर्णय अब मुझसे नहीं तुम्हारी अंतर आत्मा से आएगा सावधान मन बीच में बाधक में बन जाए और तुम मुझसे मुक्त हो तब भी उन्होंने कहा कि हम दक्षिणा स्वरूप कुछ देना चाहते हैं गुरुदेव ने कहा हमारी कोई इच्छा नहीं है गुरु माता का एक पुत्र जो मेले में खो गया था ऋषि संदीप नहीं था जिसके लिए वो सदा तड़पते थे जिसे असर उठा ले गए थे वो कथाएं हैं लेकिन हम उनको यहाँ संदर्भित नहीं करेंगे आगे बढ़ेंगे तो कृष्ण ने को यहाँ ही पाँच जन्य शंख मिला तो वो पाँच जन्म शंख जो है भगवान श्री कृष्ण का उस शंख में अफसोस होता था ये कथाएं हैं लेकिन मैं आपको बता दूं गुरुकुल से हर छात्र पांच जन्म शंख ही लेके निकलता था पांच माने पांच पांच माने जन्म माने वो परम भी ज्ञान जो सृष्टि उत्पत्ति और संपूर्ण ज्ञान में ये परिपक्व पारंगत करने वाला है और वो ज्ञान जो रुण रुण में बसा दे वो मुझे पांच जन्म से वरत करा दे देख का अर्थ है जो पांच तत्वों को उत्पन्न करने के ज्ञान से परिपक्व है और वे तो स्वयं आत्मा है नारायण है तो पांच जन्म आत्मा को ही कहा गया है वेदों में और पूर्वोत्तर वेदों में भी पांच जन में प्रयावाची के रूप में आत्मा के प्रयुक्त होता है आत्मा जो पांचों तत्वों का जनक है जो तुम्हें बनाने वाला है जो तुम्हें नाना रूपों में प्रकट करने वाला है वो पांच जन में कौन है तुम्हारा अंतर आत्मा वही जो प्रश्न है हाँ और सुदर्शन चक्र से भगवान वरद होते हैं उन्हें वहां भी ये दोनों ही प्राप्ति होती है धनुष भी उन्हें मिलता है जो महा का है ये सारे अस्त्र शास्त्र लेकर ग्रहण करते हैं और ये अस्त्र शास्त्र खाली कोई बंदूकें या पिस्तौलें या धनुष बार नहीं है ये ज्ञान के अस्त्र हैं ये जो जीवन की उपलब्धियां हैं उनको ग्रहण करके कृष्ण और बलवान मुथमा लौटते हैं सब लोगों को ले लेवाने जाते हैं सूचना आती है और वे उन्हीं के साथ जाते हैं मथुरा में बहुत ही उत्सव हो रहे हैं क्या ज्ञान को पाकर देखा ना हम सबको ज्ञान पाना है गुरुकुल में और फिर उस ज्ञान को कहा लाना है कहा जाते हैं भगवान बोलो कहा जाते का नाम क्या है मथुरा है तो सुना मथुरा का अर्थ मथु माने मंथन करना उर्माने कि जब सारा ज्ञान मिल जाए तो उसे मथुरे के लिए अपने भीतर जाओ मथुरा हो जाओ हे अपने को पढ़ो अपने को जानो अतिशय है